प्रश्न भगवान मैं कुंडलनी जगाना चाहता हूं अभी तक जागी नहीं क्या मुझसे कोई भूल हो रही मार्गदर्शन दें, जगदीश भैया कुंडलनी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा सोई है बिचारी को सोने था काहे पीछे पड़े तुम्हें और कोई काम नहीं कुंडलनी क्यों जगाना चाहते हो फिर जग जाए तो फिर आके कहोगे कभी सोला हो कभी कुंडलनी जग गई अभी चैन नहीं लेने देती शब्द सुन लिए शब्द सुन लिए हैं तो शब्दों के साथ वासना जुड़ जाती कोई जैन आके नहीं पूछता कि मेरी कुंडलनी क्यों नहीं झगड़ी क्योंकि उसके शास्त्रों में यह शब्द नहीं है कोई बौद्ध नहीं पूछता कोई मुसलमान नहीं पूछता कोई ईसाई नहीं पूछता कोई पारसी नहीं पूछता कोई यहूदी नहीं पूछता यहां सब मौजूद है हिंदुओं भर को यह शब्द पकड़ गया है कुंडलनी और कुंडलनी जगा के रहेंगे और नहीं जग रही तो तुम्हें शक हो रहा कि कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही जगदीश तुमसे और भूल जरा नाम तो देखो अपना जगदीश तुमसे भूल नहीं हो सकती भैया तुमसे भूल होने लगी तो जगत का क्या होगा मुल्ला नसरुद्दीन का दावा था कि उससे कभी गलती नहीं हुई लोग उससे ऊब गए थे सुन सुन के ये बात जब देखो तब जहां देखो वहां जब मौका मिल जाए छोड़े ही नहीं अवसर ये बताने का कि मुझसे कभी कोई भूल नहीं हुई जीवन में मैंने गलती की ही नहीं किंतु एक दिन जब उसने कहा कि एक बार उससे सचमुच गलती हो गई थी तो सुनने वाले एकदम चौंक पड़े मित्रों को भरोसा ना आया अपने कानों पर कि नसरुद्दीन कहे कि मुझसे और गलती हो गई एक मित्र ने कहा कि नसरुद्दीन क्या कह रहे हो तुमसे और गलती कभी नहीं कभी नहीं ऐसा हो ही कैसे सकता है क्या कह रहे हो कुछ सोच रहे हो कि बिना सोचे बोल गए हो नसरुद्दीन ने कहा भाई एक बार हो गई थी एक बार मैंने सोचा था कि मैं गलती पर हूं किंतु बाद में पता चला कि मैं ठीक था गलती वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है कुंडलनी जगाने की भी कोई जरूरत नहीं है कुंडलनी जगाने का भी एक शास्त्र है लेकिन उससे गुजरना आवश्यक नहीं जीसस बिना उससे गुजरे पहुंच गए बुद्ध उससे बिना गुजरे पहुंच गए महावीर पहुंच गए उस रास्ते से जाना आवश्यक नहीं और उस रास्ते से जाना खतरनाक भी है क्योंकि शरीर की प्रसुप्त शक्तियों को छेड़ना खतरे से खाली नहीं अच्छा तो यह है कि उन्हें बिना छेड़े गुजर जाओ उन्हें छेड़ने का सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि हो सकता है तुम फिर उन पर काबू ना पा सको तुम्हारे भीतर इतना बड़ा विस्फोट हो कि तुम्हारी समझ के बाहर पड़ जाए समझ के बाहर पड़ ही जाएगा और तुम अगर नियंत्रण न पा सको तो विक्षिप्त हो जाओ इस सदी का एक बहुत बड़ा सदगुरु था जॉर्ज गुरलनी के बहुत खिलाफ था खिलाफत के कारण वो कुंडलनी को उसने नया नाम ही दे दिया था कुंडा बफर बफर लगे रहते हैं ना तुमने देखे हो ट्रेन के दो डब्बों के बीच में जो लगे रहते हैं उनको कहते हैं बफर उससे कभी टक्कर वगैरह हो जाए तो डब्बे एक दूसरे पर नहीं चढ़ जाते वो जो बीच में बफर लगे रहते हैं वो धक्के को पी जाते ऐसे कार में स्प्रिंग लगे रहते हैं वो भी बफर है उनके कारण भारतीय रास्ते पे भी कार चल सकती है। नहीं तो पूना से बंबई ही नहीं पहुंच सकते और दूर की तो बात छोड़ो स्प्रिंग तुम्हारी चोटों को पी जाती नहीं तो वो चोटें तुमको पीनी पड़ेंगी मल्टी फ्रैक्चर हो जाएगा बंबई पहुंचते पहुंचते उतरोगे नीचे तो घर के लोग ही नहीं पहचान पाएंगे कि तुम ही हो एक दर्जी मुल्ला नसरुद्दीन को अचकन और चूड़ीदार पजामा बेच रहा था के किसी तरह उसको चूड़ीदार पजामा पहना दिया दो घंटे लगे नसरुद्दीन ने कहा कि भाई ये तो बहुत कठिन काम है और तुमने किसी तरह चढ़ा तो दिया अब मुझे डर लग रहा है कि इसको मैं उतार सकूंगा कि नहीं और आईने के सामने खड़ा हुआ तो बिल्कुल बंदर छाप काला दंत मंजन सुनिए तो तुमने मेरी क्या गति कर दी दिल्ली में नेतागणों की होती रहे होती रहे मगर मुझे कोई काला दंत मंजन बेचना एक ढोल और दे दो मुझे ये कहां का कपड़ा मुझे पहना दिया निकालो मगर दर्जी भी दर्जी है, दर्जी ने कहा कि तुम समझ ही नहीं रहे तुम्हें आधुनिक सभ्यता का कोई बोध ही नहीं अरे ये राष्ट्र की वेशभूषा है राष्ट्रीय वेश है। और तुम इतने सुंदर लग रहे हो तुम जरा बाहर तो हो क्या आओ और तुम इतने जवान लग रहे हो कि तुम्हारे मित्र भी तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे नहीं माना दर्जी तो मुल्ला जरा बाहर सड़क पे चक्कर लगाने गए चलना ही मुश्किल हो रहा था अब गिरे तब गिरे की हालत थी। जो कि नेतागणों की रहती अब गिरे तब गिरे जब तक न गिरे तब तक समझो चमत्कार है गिरे तो उठना फिर बिल्कुल मुश्किल हो जाता उठाए तो समझो महाचमत्कार है कोई पांच सात मिनट बाद ही वापस लौट आया जैसे ही भीतर आया वो दर्जी उठ के खड़ा हुआ कहिए वहां से आई आइए आपकी क्या सेवा करूं आप कहां से आए अजनबी मालूम होते हैं इस बस्ती में और कपड़े आपके क्या सुंदर मैं तो बिल्कुल पहचान ही नहीं पा रहा हूं दर्जी बोला यही हालत हो जाएगी घर के लोग पहचान न सके। ना सके पत्नी ना पहचाने पति को जिसने के कसम खाई थी जन्म जन्मों तक पहचानने की वो तो गुरजीएफ उसको कहता था कुंडा बफर शरीर की एक ऊर्जा है जो शरीर और आत्मा के बीच बफर का, का काम करती नहीं तो शरीर के भीतर आत्मा का रहना मुश्किल हो जाए असंभव हो जाए उस ऊर्जा की एक पर्थ तुम्हारी आत्मा को घेरे हुए है तुम्हारी आत्मा और शरीर के बीच में उस ऊर्जा की एक पर्थ है इसलिए शरीर को लगी चोटें आत्मा तक नहीं पहुंचती इसलिए शरीर जवान हो बूढ़ा हो जिए मरे कोई घटना आत्मा तक नहीं पहुंचती गुरजे ने शब्द ठीक चुना था कुंडा वफर इसको जगाने की कोई जरूरत नहीं इसका काम भली भांति हो रहा है इसे जगा के भी स्वयं तक पहुंचा जा सकता है लेकिन वो नाहक की झंझट मोल लेनी वैसे जैसे वो कान अपना उल्टे आ, घूम के सिर के पीछे से पकड़ने की कोशिश करें कोई प्रयोजन नहीं मगर योग की बहुत सी प्रक्रियाएं उल्टी हो गई उल्टी हो गई इसलिए कठिन कट, कट, कठिन अहंकार को बहुत जचता है सिर के बल खड़े हैं तो बहुत जचता है जैसे कोई महान कारी कर रहे हैं सिर्फ बुद्धू मालूम पड़ते हैं मगर सिर के बल खड़े हैं तो महान कारी कर रहे हैं शीर्षासन कर रहे हैं शरीर को इछा तिरछा कर रहे हैं शरीर को ऐसा आड़ा तिरछा कर रहे हैं कि कोई दूसरा न कर सके और दूसरे न कर सके क्योंकि इसके लिए अभ्यास चाहिए तो आप महात्मा हो गए महान योगी हो गए क्योंकि कोई दूसरा इसको एकदम नहीं कर सकता जो आप कर रहे हैं ठीक उसी तरह कुंडलनी का भी उपद्रव मोल अहंकार नहीं इसको जगाने से कुछ सिद्धियां उपलब्ध हो सकती हैं और अहंकार सिद्धियों से बहुत प्रसन्न होता है जैसे अगर कुंडलनी को तुम जगाओ उसकी जगाने की प्रक्रियाएं हैं प्रक्रियाएं सब जटिल हैं और कठिन उलझन भरी सुगम नहीं सरल नहीं इसलिए भारत में एक परंपरा चली है जो इसके बिल्कुल विपरीत रही सहज परंपरा सहज ज्ञान, जिसका कहना है किसी तरह के उपद्रव में मत पड़ो क्योंकि छोटी मोटी चीजें पैदा हो जाएंगी जैसे अगर तुम्हारी कुंडली जाग जाए तो तुम दूसरे के विचार पढ़ सकते हो मगर अपने विचार काफी नहीं है पढ़ने को अब दूसरे की खोपड़ी का कचरा तुम पढ़ोगे उससे क्या मिलने वाला है अपनी खोपड़ी में ही काफी भरा है इससे तो निपट नहीं पा रहे हो अब दूसरों के विचार पढ़ोगे हाँ थोड़ा बहुत चमत्कार लोगों को दिखाने लगोगे तुम जैसे कोई आया और उसने पूछे नहीं कि समय कितना और तुमने बता दिया कि साढ़े नौ बजे तो वो चौंके गए एकदम क्योंकि पूछने आया था कि कितना बजा है मगर इसका सार क्या है पूछ ही लेने देते क्या बिगड़ रहा था इसके लिए कुंडलनी जगाई कुंडलनी जगाने में वर्षों लगेंगे और ये काम तो क्षण हो जाता उसको पूछना था तो पूछ लेता रामकृष्ण के पास से एक आदमी आया जिसकी कुंडलनी जग गई थी वो बोला कि मैं पानी पे चल लेता हूं कुंडलनी जग जाए तो पानी पे चलने की संभावना है क्योंकि कुंडलनी तुम्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से तोड़ दे सकती मगर खतरे भी हैं उसके क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से टूट गए तो तुम्हारे शरीर की बहुत सी प्रक्रियाएं अस्त हो जाएंगी जो कि गुरुत्वाकर्षण से बंधे होने के कारण ही व्यवस्थित वह आदमी पानी पे चल लेता था उसने रामकृष्ण को आते से चुनौती दी कि तुम बड़े परमहंस लोग कहते महात्मा अगर हो महात्मा तो आओ चलो गंगा पर मैं पानी पे चल सकता हूं रामकृष्ण ने कहा कि बहुत बढ़िया कितना समय लगा पानी पे चलना सीखने में उसने कहा अट्ठारह साल लगे रामकृष्ण का हद हो गई। मुझे तो जब उस पार जाना होता दो पैसे में पार चला जाता <laughs> दो पैसे का काम अठारह साल में तुमने किया और ऐसे मुझे ज्यादा जाना भी नहीं पड़ता कभी चार छह महीने में एक दफा तो समझो कि एक चार पैसे का खर्चा है अठारह साल में समझ लो कि एक रुपये का खर्चा है एक रुपये के पीछे अठारह साल गवा दिए भैया तू होश में है और पानी पे चल के करेगा क्या सब घूम फिर के फिर यहीं आ जाएगा <laughs> रामकृष्ण ठीक कह रहे हैं मगर वो आदमी अकड़ से भरा हुआ था वो अहंकार से भरा हुआ था सूफी फकीर स्त्री हुई राबिया उसके जीवन में भी ऐसा उल्लेख है फकीर हसन उसके पास आया हसन की लगता कुंडलनी जग गई थी उसने कहा राबिया राबिया सुबह सुबह बैठ के कुरान पढ़ रही थी अरे यहां क्या कुरान पढ़ रहे चलो पानी पे टहलते हुए कुरान पढ़ेंगे वो दिखाना चाहता था राबिया को राबिया की ख्याति थी राबिया हुई भी अद्भुत स्त्री उसी कोठी की जैसे रामकृष्ण जैसे रमन राबिया ने कहा हसन पानी पर कुरान पढ़ने के लिए अरे अगर दिल में कुछ जोशी आ गया है देखते वो बदली सफेद आकाश में तैर रही उस पे बैठ के क्यों ना पढ़े चलो बदली पे बैठेंगे वहीं पढ़ेंगे ये तो राबिया ने मजाक किया हसन ने का बदली पे बदली पे बैठना मुझे नहीं आता इतनी कुंडलनी अभी मेरी नहीं चीखी तो राबिया ने कहा और जगा क्योंकि मुझे तो जब जो जोश मारती कुंडलनी तो सीधे बदली बदली पे बैठे। जब बदली पे बैठना आ जाए तब आना पानी में चलने में क्या रखा है ये तो कोई भी कर ले ये तो छोटे मोटे लोग कर लेते हसन को होश आया कि राबिया ठीक कह रही सार क्या है मगर अकड़ अहंकार को बहुत मजा आता है इस बात में कि मैं कुछ ऐसा करके दिखा हूं तो कोई दूसरा नहीं कर सकता अब जगदीश तुम्हें क्या फिक्र पड़ी कहते कुंडल नहीं जगाना चाहता हूं और इस तरह की बातों में पड़े तो किसी झंझटी के हाथ में पड़ जाओगे गोबरपुरी के बाबा चुक्तानंद ऐसे किसी के चक्कर में पड़ जाओ उन्होंने कई का गुड़ गोबर कर दिया तुम्हारा गुड़ भी गोबर कर देंगे कुछ लोगों का धंधा ही है और फिर मुझसे मत कहना अब गोबर को गुड़ करो वो बहुत कठिन काम बिगाड़ना बहुत आसान सुधारना बहुत मुश्किल कुंडलनी तुम्हें सिद्धि देगी ये तो सिर्फ एक संभावना है ज्यादा संभावना तो ये है कि विक्षिप्तता देगी इसलिए तुम अनेक साधु संन्यासियों को पागल होते देखोगे और पागल हो जाने का कारण क्या होता है उन्होंने जीवन का जो सहज क्रम है उसको तोड़ दिया जो ऊर्जा किसी और काम के लिए एक बनी थी उसको उन्होंने मस्तिष्क पर चढ़ा लिया कुंडलनी जगने का अर्थ होता है कि जो ऊर्जा तुम्हारे काम केंद्र पर सोई हुई है उसे उठा के मस्तिष्क में चढ़ा लो ये खतरनाक धंधा है क्योंकि खोपड़ी में वैसे ही काफी उपद्रव मचा हुआ है वहीं तो तुम्हारा पागलखाना है और काम ऊर्जा को भी वहां ले जाओ तो तुम विक्षिप्त हो सकते हो कुंडलनी जगाने वाले अधिक लोग विक्षिप्त में पहुंच जाते हैं मस्तिष्क फटा पड़ता है क्योंकि ऊर्जा संभाले नहीं संभालती और ऊर्जा इस हालत में ले आती कि फिर संगत असंगत कुछ भी नहीं सूझता उलझलूल बकेंगे लेकिन हमारा देश तो अद्भुत है कोई उलझलूल बके तो हम कहते हैं महात्मा सधुक्कड़ी भाषा बोल रहे हैं सधुक्कड़ी अगर महात्मा गाली दें और लोगों के पीछे डंडा लेकर भागें तो हम समझते हैं प्रसाद दे रहे हैं। गाली बकें तो समझो कि आशीष हमारे महात्मा भी अद्भुत हैं और हम उनसे भी ज्यादा अद्भुत है हम हर चीज में से कुछ ना कुछ निकाल लेते पागल हो गए लोग मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो विक्षिप्त हुए जो हो उसमें नहीं लेकिन उनके भक्तगण समझते हैं कि वो महासमाधि में लीन और अगर उनकी समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं तो उसका कारण ये है कि वो बड़ी गहरी बातें बोल रहे हैं वो कुछ नहीं बोल रहे जिसे कोई बहुत शराब पी ले अल अल्लबल्ल बके या कोई सन्निपात में आ जाए और उलझल उल -जलूल बके अब तुम्हारी मर्जी हो तो एकदम उसके पैर पकड़ लेना कहना कि महाज्ञान की बातें बोल रहा है मुझे ऐसे कई लोगों को मिलाया गया है जो सिर्फ विक्षिप्त हैं, जिनको मानसिक चिकित्सा की जरूरत है और उनकी बुनियादी भूल वही है जगदीश जो तुम करना चाहते हो और एक दफा मस्तिष्क में ऊर्जा तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर पहुंच जाए तो तुम क्या करोगे तुम्हारे बस के बाहर बात हो जाएगी कुंडलनी जगाने की कोई आवश्यकता नहीं है यहां भी हम कुंडलनी ध्यान करते हैं। लेकिन प्रयोजन कुंडलनी जगाना नहीं प्रयोजन कुछ और है प्रयोजन है भीतर वो जो कुंडलनी की ऊर्जा है उसको नृत्य देना प्रयोजन बड़ा अलग है तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है अभी सोई है या तो जगाई जाए तो जगाने के लिए धक्के देने होंगे झकझोरना होगा मेरा अपना अनुभव यह है कि जगाने की कोई जरूरत नहीं इसे सिर्फ नृत्य दिया जाए इसे संगीत पूर्ण किया जाए इसे आनंद उत्सव में बदला जाए तो धक्के देने की कोई जरूरत नहीं पश्चिम का एक बहुत बड़ा नर्तक निजिंस की हुआ अभी इसी सदी में हुआ वो जब नाचता था तो कभी कभी ऐसी घटना घट गट जाती थी कि वो इतनी ऊंची छलांग लगाता था, था जो कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के विपरीत वैज्ञानिक हैरान थे, थे ये हो नहीं सकता इतनी ऊंची छलांग लगी नहीं सकती लगनी चाहिए नहीं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम इतने दूर तक तुम्हें उठने नहीं देगा और भी चमत्कार की बात थी वो ये कि जब वो इतनी ऊंची छलांग लगाता था और वापिस लौटता था तो इतने आहिस्ता लौटता था जैसे कि कोई पक्षी का पंख आहिस्ता आहिस्ता डोलता डोलता हवा में तैरता तैरता नीचे आ रहा हो वो भी बिल्कुल उल्टी बात है गुरुत्वाकर्षण एकदम से खींचता है चीजों को जैसे कोई पत्थर गिरे ना कि कोई पंख निजिंसकी से जब भी पूछा गया कि तुम कैसे करते हो तो वो कहता कि ये मैं खुद भी सोचता हूं लेकिन मैं करता हूं ये बात ठीक नहीं है ये हो जाता मैंने जब भी करने की कोशिश की तभी यह नहीं हुआ करने की मैं कई दफा कोशिश कर चुका क्योंकि इसका एकदम चमत्कार की तरह प्रभाव पड़ता एकदम सन्नाटा छा जाता दर्शक एकदम विमुक्त हो जाते एकदम सांसें रुक जाती लोगों की समझ में नहीं आता क्या हुआ और मुझे भी बड़ा आनंद आता अपूर्व आनंद आता एकदम भीतर शांति हो जाती जैसे नहा गया भीतर जैसे आत्मा नहा गई मगर जब भी मैं करने की कोशिश करता हूं ये नहीं होता ये कभी कभी होता है जब मैं करने की कोशिश में होते ही नहीं जब मैं नाच में लीन होता हूं ऐसा लीन होता हूं कि मेरा अहंकार बिल्कुल मिट ही जाता है तब ये घटना घटती तो अब तो मैंने करना छोड़ दिया नहीं जिनकी कहता था अब तो जब यह घटता है घटता है नहीं घटता नहीं घटता एक सूत्र मेरी समझ में आ गया है कि ये किया नहीं जा सकता सिर्फ घट सकता है और घटने का अर्थ है कि मेरा अहंकार लीन हो जाए तो बस कुछ रहस्यपूर्ण ढंग से ये घटना घटती निजिंस की अनजाने उस अवस्था में पहुंच रहा था जिसमें मैं कुंडलनी ध्यान के द्वारा तुम्हें ले जाना चाह रहा हूं कुंडलनी ध्यान का वही प्रयोजन नहीं जो सदियों तक रहा है मेरे हिसाब से हर चीज का मैं प्रयोजन बदल रहा हूं कुंडलनी ध्यान का यहां अर्थ है तुम नाचो मग्न हो डूबो ऐसे डूब जाओ कि तुम्हारा अहंकार अलग ना रह जाए बस फिर तुम्हारे भीतर कुछ घटेगा तुम एकदम गुरुत्वाकर्षण के बाहर हो जाओगे और तुम अचानक भीतर पाओगे ऐसा सन्नाटा छाया है ऐसा कुआरा सन्नाटा जो तुमने कभी नहीं जाना था तुम गदगद हो जाओगे तुम लौटोगे जब वापस तुम दूसरे ही व्यक्ति हो जाओगे यह कुंडली जगाने की पुरानी प्रक्रिया नहीं यह कुंडली को नृत्य देने की प्रक्रिया है यह बात ही और है। तो अगर तुम्हें कुंडलनी जगाना है तो भैया कहीं और अगर कुंडलनी को नृत्य देना है तो यहां यह घटना घट गट सकती है और फासले बहुत है कुंडलनी को नृत्य मिल जाए भीतर की ऊर्जा नाचने लगे तो कोई खतरा नहीं तुम विक्षिप्त कभी नहीं होगी तुम और भी ज्यादा स्वस्थ हो जाओगे तुम्हारी विक्षिप्तता कुछ होगी तो समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे अहंकार को कभी बल नहीं मिलेगा कि पानी पे चल के दिखा दू कि बादल में आकाश पे बैठ के दिखा दू कि हवा में ओढ़ के दिखा दू क्योंकि अहंकार मिटेगा तभी ये नृत्य होगा और जब भी अहंकार वापस लौटेगा तुम ये कर ही नहीं पाओगे ये तुम्हारे अहंकार के बस में नहीं होने वाली बात कुंडलनी जगाने की जो प्रक्रिया है वो तुम्हारे अहंकार को भर सकती ये प्रक्रिया तुम्हारे अहंकार को मिटाती पहुंचती पतंजलि ने जब सूत्र लिखे थे उस समय को पांच हजार साल बीत गए पांच हजार साल में आदमी को बहुत कुछ अनुभव हुए पतंजलि खुद भी अगर आज वापस लौटे तो मुझसे राजी होंगे क्योंकि पांच हजार साल में जो मनुष्य को अनुभव हुए पतंजलि को उनका हिसाब रखना पड़ेगा उनके आधार पर फिर से योग सूत्र लिखना होगा बुद्ध को हुए ढाई हजार वर्ष हो गए महावीर को हुए ढाई हजार वर्ष हो गए काफी समय है ये दुनिया बैलगाड़ी से जेट विमान तक पहुंच गई मनुष्य वैसा ही नहीं रहा जैसा था और इस बीच हमने जो अनुभव किए उन अनुभवों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है मैं जो भी ध्यान की प्रक्रियाएं दे रहा हूं वे अधुनातन है अगर पुरानी प्रक्रियाएं भी उपयोग कर रहा हूं तो उनमें से उस सब को काट दिया है जिनसे तुम्हें खतरे हो सकते हैं और उस सब को जोड़ दिया है जो कि इन ढाई तीन हजार पांच हजार सालों के अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए यह एक अभिनव प्रयोग हो रहा है अगर शब्द में पुराने भी उपयोग कर रहा हूं क्योंकि शब्द तो पुराने ही हैं सभी शब्द पुराने कोई ना कोई शब्द उपयोग करना होगा तो भी मैं उनको अर्थ अपने दे रहा हूं पुराने शब्दों के वृक्षों पर अपने अर्थ की कल में लगा रहा हूं इसलिए तुम मेरे शब्दों को ठीक पुराने अर्थों में मत लेना नहीं तो तुम मुझे नहीं समझ पाओगे तुम कुछ का कुछ समझ लोगे तुम वंचित ही रह जाओगे उस अनूठे प्रयोग से जो यहां चल रहा है